धर्म शास्त्र ज्ञान सर्वात्म भारण दे शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है ज्ञान वेद शब्द है उसका अंत तो होता है ज्ञान और वेदांत शब्द का होता है ज्ञान का अंतिम दिन माने जिसके बाद कोई ज्ञान न हो जिसके बाद मेरा विषय निरुत्तर ज्ञान तो मेरा विषय का होता है जिससे बड़ा कोई ना हो और यूरोप पर का अर्थ होता है जिसके साथ कोई नहीं माने जैसे देखो ये मोटी रहते हैं ये लोगी है ये ज्ञान है जिससे भी बड़ा ज्ञान कौन है ये आठ है ये ज्ञान है कोठी से बड़ा ज्ञान है रोशनी रोशनी के बड़ा ज्ञान है और आठ की बड़ा ज्ञान है जिसके और उसकी बिचारी परिस्थिति है कभी जागती है उससे तो सोने और जागने को जो देखता है किसी का नाम विचार और लोगों को तो गाँव में ऐसा तो वो तो धर्म कर्म की बात मानते हैं और वो एक दृष्टि से अपनी जगह पर हटते हैं उनसे हमारी कोई जो सुनी है न वो ईश्वर मानते न देश मानते न प्रार्थना मानते न पुनर्जन्म मानते न पाप गुण का फल मानते तो तो ये ही है इस बात को तो हमारे महात्माओं ने और विद्वानों ने काटा तो बहुत है सबकी परिवार इसी पर पड़ती है सब इसी को काटे लगा लेकिन अब तक उसको तो निकाह नहीं सका। चाहिए तो मुदार क्यों नहीं बता उसका कारण अब कोई ग्राहक आवे दुकानदार के ध्यान और बोले कि हमारे दुर्ग जन के कर्मानुसार भारत के जन्म तुम्हारी दुकान में ये ये चीज रखती है ये हमारी है दुर्घ जन में हमारी थी, और अब भी हम उसके मजदार तो हैं दुकानदार देगा उसको न उसके, उसके पूर्व जन्म की बात मानेगा कोई अनाचार किया बेहिचार किया अदालत में और मुकदमा हुआ मजिस्ट्रेट ने ये किया तुमने है तो बोली हमारे पूर्व जन्म की पत्नी है वो पूर्व जन्म मानेगा मजिस्ट्रेट जब पूर्व जन्म मान के फैसला दो बोले ईश्वर ने हमको इसके पास देख दिया वो माने कि हाँ। लौकिक व्यवहार में अदालत का फैसला करने न प्रारब्ध देखा जाता न पूर्वजन्म देखा जाता न इस परेषा देखी जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उसका कर्म किया है उसके साथ उसको दंड दिया जाता है तो दंड शास्त्र में जो दंड शास्त्र है ना अपराध शास्त्र है दंड शास्त्र है उसमें जब हम चार बाघ को नहीं मानेंगे उसका आदर नहीं करेंगे तो दंड शास्त्र का ही लोप हो जाएगा इसलिए चार बाग सिद्धांत होंगी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है लेकिन कोई भौतिक बात आके बोले हमने साइंस से देख लिया ईश्वर नहीं है हमने साइंस से देख लिया स्वर्ग नहीं है हमने साइंस से पता लगा लिया कि पुनर्जन्म नहीं होता अगर ये बात कोई साइंस का नाम लेकर के कहने लगे कि पुनर्जन्म बर्मो स्वर्ग ब्रह्म नरक ये सब साइंस की नोकपत्र तो नहीं किया तो ये बात हम मानने को तैयार नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की जो गति है वो केवल भौतिक वस्तुओं तक है जो प्रत्यक्ष के पार है उसको हम साइंस से या प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं कर सकते और न तो काट सकते तो जो लोग साइंस के शौकीन हो गए हैं जो लोग साइंस से शौकीन हो गए हैं उनका शौक एक दिन उनको ब्रह्म से मुक्ति से आत्मा से उठा के वो जो मशीन है ना लेबोरेटरी में और मशीन के नोक पर हो रखर तीसृपा से जो अंतर से अंतर अंतर से अंतर स्थित होने की जो विद्या है साइंस के द्वारा दूसरे को देखा जाता है दूरबीन सुरबीन को हाथ में लेकर हम आँख पर लगा कर दूसरे को देखते हैं हम अपनी आंख उसके द्वारा नहीं देखते इसलिए मशीन की योग्यता को ठीक ठीक समझना है अब देखो तो भौतिक वादी का नाम वेदांति नहीं तो जैन लोग जो है वो अनेकांश विचार करते हैं चीज ऐसी है ऐसी है, ऐसी है। वो साफ साफ कह देते हैं बड़े स्पष्ट बात में कि हम वेद को नहीं मांगे हम वेदांत को नहीं मानते तो वो तो कहते हैं कि हम वेदांत को नहीं मानते हैं और हम उनको जबरदस्ती कहते हैं ये भी वेदांति है।, है तो ये अपनी अधिक शालीनता उदारता दिखाने के लिए जो लोग अपने को वेदांति नहीं मानते हैं उनको जबरदस्ती वेदांति क्यों बनाना वो अपनी जगह पर तरीके ठीक उनके हाथ संयम है उनके यहाँ सच्चरित्रता है उनके हाथ समाधि है उनके हाथ सतावधान है सहस्त्रावधान है बड़ी उत्तम उत्तम बस्ते हैं उनकी उत्तमता पर हमको तो कोई आक्षेप नहीं कोई आपत्ति नहीं लेकिन आप देखो वो साफ़ कहते हैं कि हम वेद नहीं मानते वेदांत नहीं मानते वो साफ कहते हैं कि हम ईश्वर नहीं मानते हमारे जैन मित्र हैं बहुत बड़े आदमी हैं यहीं मुंबई में वो ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन महाराज प्रेत पर अनुसंधान कर रहे हैं जैन सिद्धांत में ईश्वर को नहीं मानते प्रेत को मानते हैं और है ना प्रेत को मानते हैं अब उनको एक दिन एक प्रेत मिल गया तो गिद्वी बन गई हाय हाय मछ अब रोज दुबले होते जा रहे हैं तो हमारे पास उनकी श्रीमती जी आई कि तो महाराज को ये अनुष्ठान बताओ कि तो प्रेत उनको छोड़ दे अब वो लगा हुआ प्रेत तो कभी है ना एक बार प्रेत पकड़ लेता है तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है हम हसी हंसी के लिए ये बात नहीं बोलते हो है ना गंभीरता से बोलते हैं तो वो स्वयं कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते तो आप उनको ईश्वरवादी क्यों बनाते हैं उनके आचार्य कहते हैं हम वेद को नहीं मानते तो आप उनको वेदांत क्यों बनाते वे ब्राह्मण नहीं मानते वो स्नान को धर्म नहीं मानते ये उनका सिद्धांत है बोला ब्राह्मण नहीं मानते स्नान को धर्म नहीं मानते वेद को नहीं मानते ईश्वर को नहीं मानते है ना? आ, एक बात और है विधान यज्ञ को नहीं मान होम को नहीं मानते तो उनकी विशेषता को समझना चाहिए सामान्य ज्ञान हो सब धर्मों का और विशेष ज्ञान हो सब धर्मों का और इस धर्म में और उस धर्म में क्या भेद है ये मालूम है और क्या एकता है ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम एक हैं एक है कायम है तो चरित्र शुद्ध होना चाहिए इसमें हम एक हैं संकल्प शुद्ध होना चाहिए इसमें हम एक हैं हमारी एकाग्रता शुद्ध होनी चाहिए इसमें हम एक हैं तो भेद भी मालूम होना चाहिए और एकता भी मालूम होनी चाहिए उसका सामान्य भी ज्ञात होना चाहिए और विशेष भी ज्ञात होना चाहिए सब जब हम समन्वय करेंगे आ, मेल मिलाप कराएंगे, तो बिल्कुल ठीक ठीक कराएंगे। नहीं तो एक दिन खटक जाएगी वो कितना भी मेल मिलाप करो एक दिन खटक जाएगी बात सब मालूम होनी चाहिए अब बौद्ध लोग स्वयं वेद नहीं मानते कहते हैं नहीं हम नहीं मानते हम जबरदस्ती कहते हैं ये भी देव में लिखा है ये भी देव में लिखा है तो बोले भाई वो साफ कहते हैं ईश्वर नहीं मानते हम उनको सिद्ध करते हैं कि नहीं ये एक आदि बुद्ध मानते हैं ये भी बादी में है वो तो बुद्ध को एक व्यक्ति मानते हैं तो महावीर स्वामी को जैन दो अफार अपार्श्वनाथ नहीं ना वो जो बड़े बड़े महात्मा हैं इसमें कोई शंका नहीं 20 राज हैं उनको वेदो एक व्यक्ति के रूप में महात्मा मानते हैं हम वेद वेदांत के अनुसार जिस परमात्मा का अनुसंधान करते हैं वो परमात्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है और प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न है तो सब एक ही हैं, सब एक ही हैं है ना? पहले समझ लो कि कितने अलग हैं और कितने एक हैं और उसके बाद एक कहो तो ठीक है कई बातें ऐसी हैं जिनमें हम और वो एक हैं और कई बातें ऐसी हैं जिनमें हम और वो अलग हैं उनकी संगति लगानी पड़ती है तो आपको इसलिए सुनाया कि ये जो वेदांश है ये जिस ज्ञान से ऊपर कोई दूसरा ज्ञान रह जाता है उसका नाम वेदांत नहीं है अच्छा तो जो वेदांत शब्द का अर्थ है वही अनुभूति शब्द का अर्थ है अनुमाने पीछे माने होना जो सबके पीछे हो सबका अधिष्ठान उसका नाम वेदांत है जो सबको प्रकाशित करे और जिसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत ना पड़े देखो ईश्वर की कृपा से ये दिख तक चमक रहे हैं लेकिन इसको दिखाने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ेगी तो नहीं दिखेगी नहीं अच्छा रोशनी ही है परंतु आंख ना हो तो रोशनी दिखेगी किताब के लिए रोशनी की जरूरत है और रोशनी के लिए आंख की जरूरत है और आंख के लिए मन होने की जरूरत है अगर मन नहीं होगा तो आंख पथरा जाएगी और मन में अनेक इच्छाएं होती हैं इनमें कौन सी इच्छा पूरी करने जो, जो है कौन सी नहीं है इसको समझने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है और बुद्धियां भी कभी कुछ कभी कुछ होती हैं और ईश्वर कृपा से कभी हो जाती है कभी जागती है कभी प्रमाद से ग्रस्त हो, हो जाती है कभी आलस्य से ग्रस्त हो जाती है कभी वासना से ग्रस्त हो जाती है कभी निद्रा से ग्रस्त हो जाती है तो बुद्धि को अपने अपना सोना जागना दिखाने के लिए एक और आत्मा ज्ञान की जरूरत है और आत्मा ज्ञान को हम एक शरीर में परिच्छिन्न मान के बैठे हैं जैसे जैसे भारतवर्ष गोल का एक हिस्सा है वैसे हमेशा मानते हैं कि हमारा जो शरीर गोल है भूगोल इसके हिस्से में कलेजे में एक आत्मा नाम की चिड़िया बैठी रहती है और वो जिस दिन माता पिता का संजोग हुआ उस दिन आई है तो उसका इतिहास भी एक है उसका भूगोल भी एक है और उसकी रूपरेखा भी एक है चमचम चम, कभी चमकती है कभी नहीं चमकती है तो उसका नाम आत्मा है देखो सीधी सारी बात आपसे कर रहे हैं तो जो भूगोल से माने जो कलेजे में रहने वाली चीज है या नाखून से लेकर सिर तक रहने वाली चीज है उसका नाम आत्मा नहीं है और जो एक दिन पैदा हुई माता पिता के संयोग से और एक दिन मर जाएगी उसका नाम आत्मा नहीं है, है? और जो चमाचम चमकने वाली एक ज्योति है कभी चमकती है कभी नहीं चमकती है उसका नाम आत्मा नहीं है एक ऐसा ज्ञान जो देश की तुलना होने से पहले था और देश की तुलना न होने पर भी रहेगा एक ऐसा ज्ञान जो काल की पूर्णा होने से पहले था और काल की पूर्णा न होने पर भी रहेगा है? एक ऐसा ज्ञान जो वस्तुएं होती हैं तब भी उनको प्रकाशित करता है और नहीं होती हैं तब भी रहता है आप ध्यान दो। आपके सामने राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु अंतर्यामी परमेश्वर अंतकरण विश्व सृष्टि रहे कि न रहे वो रहता है उसके बिना न ईश्वर मालूम पड़ेगा न उसके बिना राम कृष्ण मालूम पड़ेंगे न उसके बिना समाधि मालूम पड़ेगी न उसके बिना नींद मालूम पड़ेगी न उसके बिना सपना मालूम पड़ेगा न उसके बिना जागना मालूम पड़ेगा जिसके होने से सब कुछ का होना मालूम पड़ता है और जिसके है, आ, और सबके न होने पर भी जो रहता है वो कौन है उसका नाम आत्मा है उसका नाम वेदांत है उसका नाम अनुभव है अनुपश्चात अनुमान पीछे भवती इसी अनुभव जो सबके पीछे रहता है सबके पीछे रहता है उसका नाम होता है अनुभूति अनुभवनम अनुभूति तो ये जो हम लोग सोलह तो धान बाईस पसेरी मानते हैं और इस बार के लोग साथ जानते ही नहीं क्या होता है, है। तो मैंने एक दुकानदार के दुकान में सोलह तरह के धान रखे हुए धान तरह तरह के होते हैं वो लवंग सूर है चांदगीरा है बासमती है जिसके चावल आते हैं गजकेसर है तिलहट है चारो है, तिलह है, है बहुत बहुत जात होते हैं धान के तो सब धान रखे हुए थे ग्राहक ने पूछा भाई किस धान का क्या भाव है तो व्यापारी ने बताया सोलह धान बाईस रूपये सबका एक भाव एक भाव कैसे होगा भाई ये लाल चावल और बासमती चावल दोनों का जो धान है उसका एक भाव कैसे होगा तो ये लोग वेदांत को जो सोलह धान बाईस पचेरी बना के रखते हैं ना द्वैत भी वही विशिष्टाद्वैत भी वही है विशुद्धा द्वैत भी वही द्वैताद्वैत दौईत भी दौईत वही है न शून्यवाद भी वही अनेकांतवाद भी वही तो इनके ऊपर तो वेदांत विचारा जो है वो अपना काम किए बिना लौट जाता है राजनीति में सब धर्म बराबर है वो बहुत बढ़िया है किसी धर्म का पक्षपात राज्य शासन न करे तो ये उसके लिए उचित है हो मजिस्ट्रेट मुसलमान के लिए दूसरा न्याय करे और हिंदू के लिए दूसरा न्याय करे या जगह दूसरा न्याय दे तो वो गलत है लेकिन जहाँ दर्शन शास्त्र का विचार होता है अंतरतम अनुभव का विचार होता है, है? वहाँ सब अनुभवों को एक कह देना ये बिल्कुल गलत है। होगा तो जो सबसे ऊंचा अनुभव है सबसे पवित्र अनुभव है सबसे उत्तम अनुभव है जैसे देखो मुक्त का शरीर चरम शरीर अंतिम शरीर होता है मुक्त उसको कहते हैं कि जिसका ये शरीर आखिरी हो उस तो बाद में शरीर ना मिलने वाला हो इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति किसको कहते हैं तो जिसके बाद किसी वृत्ति की जरूरत ना रहे चरमावृत्ति का नाम ब्रह्माकार वृत्ति होता है इसी प्रकार चरम ज्ञान परम ज्ञान अंतिम ज्ञान का नाम वेदांत होता है जिस ज्ञान के बाद कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता तस्वों का समाधान अब धान आपसे करते हैं एक बहुत अद्भुत बात है हमको तो अद्भुत लगी जब हमने वेदने की बात कर आप लोगों की तो बहुत बार की सुनी सुनाई होगी क्योंकि हजारों बच्चा आपने सुन के छोड़ दिए हैं <laughs> वेद को छंद क्यों कहते हैं छंद छंदस छंदान तो की जैसे परिणाम पंद्रह अध्याय में आप पढ़ते हैं ये जो अश्वत्थ का वृक्ष है इसमें छंदस जो है संगमन वेद वे इसे पढ़ते हैं हे भगवान वेद पत्ते हैं इसका क्या मतलब है तो वेद में ही ये बात कही गई है कि ये ब्रह्म भी बिल्कुल ठूक हो जिसमें कोई हरियाली नहीं थी और ये संसार भी बिल्कुल ठूक ठूक तो आप जानते हैं बिना पत्ते का पेड़ हो जिसमें न पत्ता हो न फल हो न फूल हो न हरियाली हो बिल्कुल झूठ थी इसमें कोई गुण दोष था ही नहीं न ब्रह्म में कोई गुण दोष था न प्रती में कोई गुण दोष बिल्कुल ठूठल ठूठ की दुनिया है तो वेद ने क्या किया इसको थक दिया इसका जो ठूठ बना था उसको थक के हरियाली बना दी देखो ये फल है ये फूल है ये पत्ता है ये रस है ये गंध है ये छाया है इस दुनिया को फली बनाने की इस दुनिया में फले बुरे का भेद करके अच्छे बुरे का भेद करके उसके छूट पने को उसकी बुराई को भेदने ने छ दिया जैसे सज्जन पुरुष जो होता है वो दूसरों की बुराई को ढकता है और अच्छाई को जाहिर करता है ये सज्जन पुरुष का आहा। ये सज्जन पुरुष का काम है कि बुराई को ढक दे और अच्छाई को जाहिर करे वैसे वेद ने अच्छा तो बोले कि भाई जब अच्छाई बुराई थी नहीं तो उसने बनाया था सुनाया तो इसलिए कि मनुष्य का जो पौरुष है वो सिर्फ हो जब उसके सामने बुराई की बात होगी तो उसको छोड़ेगा और अच्छाई की बात होगी तो उसको ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो अच्छाई पकड़ के पकड़ने के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करे पौरुष करे और बुराई को छोड़ने के लिए मनुष्य पौरुष करे तो मनुष्य का आलस्य चला जाए मनुष्य की जो रजोगुण है वो चला जाए और मनुष्य के जीवन में सत्गुण की पवित्रता की अभी व्यक्ति हो जाहिर हो उसके लिए वेद ने ऐसा भेद बनाया छंदा की जो परणा है छोगा उस वेद के जो छंदक के जो पारगामी विद्वान है कहाँ कौन सी बात क्या ठकने के लिए है और कहा कौन सी बात क्या उधारने के लिए इसके लिए छंद है नारायण देखो अपनी सुंदरता प्रकट करने के लिए स्त्री पुरुष जो है वो क्या क्या करते हैं कहीं लीप है। दो देते हैं कहीं धो देते हैं कहीं लीप पोत देते हैं कहीं उधार माल ले लेते हैं और एक स्त्री है उसके बाल डूबे हैं तो वो साबुन लगा के उसको धोती है मैल निकालती है मैल पहले मैल जो है बाल में वो निकालना पहला काम है उसके बाद उनको चिकना करना ये दूसरा काम है और जब अपने पास बाल ना हो तो बाजार से खरीद के हवा लगाते हैं ये तीन संस्कार होते हैं ये तीन संस्कार अब आप अपने ज्ञान में देखें जिस वस्तु का ज्ञान आपको न हो उसको प्राप्त कीजिए जो अज्ञान है उसको मिटाइए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए और ज्ञान में जो कमी हो उसको तो पूरा कीजिए तीनांग पूर्ति बोलते हैं आपके ज्ञान में कहीं कमी है और अगर आप न मानते हो और न हो कमी तो बहुत बढ़िया है परंतु यदि आपकी जानकारी में कहीं कमी है तो वो पूरी होनी चाहिए वो हो। आपके घर में पैसा कम हो तो आप ले आते हैं भोजन कम हो तो और लेके खाते हैं आपके पास कपड़ा पहनने भर का न हो तो बनवाते हैं आपका किसी से प्रेम ना हो तो प्रियतम ढूंढते हैं आप भी कोई प्रेसी न हो तो प्रेस ढूंढते हैं हर अंग में आप अपनी कमी को पूरा करना चाहते हैं लेकिन अपनी बेवकूफी को दूर करने के लिए और, और जानकारी को पूरी करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं तो अब आपके बारे में क्या कहा जाए नहीं? क्या कहा जाए अरे भाई बेवकूफी को छोड़ो समझदारी को धारण करो और समझदारी में जो कमी मारे जा उसको समझदारों से पिछले आकर उसको प्राप्त करो क्योंकि जैसे दिए की नौ से एक दिए से दूसरा दिया जलता है ना वैसे जब आप समझदार का संग करेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी छंदों तो समामनंदी अब हम आपको उन्हीं छंदों माने वेद के जो विद्वान हैं समामन दू इसमें एक संगीत है एक ऋचा है ऋग्वेद की ऋचा है और शाम का संगीत है ये कविता और संगीत का मेल है क्या गाते हैं अरे इसमें गुरु शिष्य का एक संवाद है एक श्वेत केतु श्वेत केतु श्वेत केतु पर जानते हैं जिनका झंडा बहुत होता हो सफेद ठंडा बिल्कुल सफेद धंडा श्वेत है केतु माने झंडा यश जिसका बड़ा यशस्वी विद्वान था वो सब विद्या बढ़ करके वो अपने घर में लौटा तब तो वहाँ उसके पिता में उसके ज्ञान में जो कमी थी उसको पूरा कर देगा का नाम था आरुणी देखो सूर्य है सूर्य का सारथी आरुणी है वो अरुण है अरुण ये अरुण का पुत्र है अरुण हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वेद भगवान बताते हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने कल्याणकारी मार्ग में निरंतर चलते रहते हैं उसी तरह हम भी विश्वस्ती पंथाम, अनुचरेमा हम कल्याणकारी मार्ग में अविनाशी पथ में चलते हैं। जैसे तो सूर्या चंद्रमा जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं सबको प्रकाश देते हुए सबको शीतलता देते हुए कभी विश्राम नहीं करते हैं आराम हराम है आराम हराम है पिस्व सूर्य तो, चंद्रमा को तो आराम आराम है किसी न किसी देश में किसी न किसी सभी काल में सब को तो वो अपना प्रकाश और आनंद सूर्य ज्ञान देता है प्रकाश देता है और चंद्रमा आह्लाद आनंद देता है जीवन में साफ भी चाहिए और शीतलता भी चाहिए जीवन में ज्ञान का प्रकाश भी चाहिए और आनंद भी चाहिए जानता ददता अज्नता संगमे वयी है वेद भगवान कहते हैं कि हमें एक दूसरे तो को ठीक से पहचाने और सबको कुछ न कुछ दें अपने पास आके कोई खाली हाथ न जाए आप लोगों में से बहुत जानते होंगे वेटलाट का जो पेट था ना रमन लाल तिरानवे तो चौरानवे तो वर्ष का हो उसकी प्रतिज्ञा थी कि हमारे पास कोई तो आ जाएगा तो हम उसको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे किसी को पचास रुपया दिया किसी को पांच सौ तो दिया किसी को पांच हजार दिया किसी को पांच लाख दिए है ना किसी को कम्बल दिया किसी को जलपान कराया नहीं तो चवन्नी को तो इतनी भर के पास रखी रहती थी वो चार गरीब आया और तो महंगाया तो लेकिन किसी को खाली हाथ करने नहीं देता था हमारा जीवन कैसा हो जानता ददता, अघ्नता संगम में है हम एक दूसरे को पहचाने थी, थी और सबको कुछ न कुछ दें और अधिनता किसी को नुकसान न पहुंचाने तीन व्रत अपने जीवन में होना चाहिए किसी को नुकसान न पहुंचाने बने तो उसको कुछ दें और ठीक ठीक पहचाने इसके भीतर भी परमात्मा का निवास है जीवन की ये पहले है ये वैदिक है उसका नाम वेद है और एक वेद का मंत्री आप सभी भू हुए है, है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ना पंथा पंथाम अनुचरे ये उसकी पहला पहला पाप है स्वस्थ पंथाम अनुकर ऐसा पौरुष का प्रतिपादन करता है वेद तो संघवे ऐसा मंत्र हो आपको सृष्टि के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिले आप उसकी तारीफ भले कर लें बराबर भले बता रहे हम सिर झुका के कबूल करते हैं अयम में हस्तो भगवान अयम में हस्तो भगवत तरा मेरा ये हाथ भगवान है मेरा ये हाथ भगवान से भी बड़ा इसका क्या अर्थ हुआ है ना हम अपने कर्म के द्वारा अपने कर्म के द्वारा सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं ऐसा पौरुष का प्रतिपादन है हम ये नहीं कर सकते हम ये नहीं कर सकते हम ये नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते जब हमारे अंदर अंतर्यामी बैठा हुआ है भियोगनक प्रचोदया जो सारी सृष्टि की बुद्धि का प्रेरक है वो जब हमारे अंदर बैठा हुआ है तो हम क्या नहीं कर सकते विद्या को तो प्राप्त की देख केतु नहीं लेकिन थोड़ा सा अहम रह गया ये जो अभिमान है ना ये ब्रह्म विद्या को पकड़ने में बड़ी बाधा डालता है एक देखो भट्टी की बात आपको सुना फिर देवाम तो, तो बहुत बढ़िया बताया सब लोग कहते हैं ना कि भगवान का नाम सब ले सकते हैं चांडाल भी और ब्राह्मण भी सोते भी जागते भी पापी भी पूजात्मा भी दिन में भी गंदगी में भी भगवान का नाम ले सकते हैं और भागवत में लिखा है कि चार तरह के आदमी जो हैं वो भगवान के नाम के हकदार में होते मैने वो नाम लेने दी अयोग्य है नाम लेने के अजोग्य है ऐसा भागवत में लिखा है जनमई स्वर्गीय स्कृत श्री ही एक मान मदान हिभा मोन अन गोचरम देखो खुद का प्रार्थना जिसको अपनी कुदीनता का अभिमान है मैं बड़े ऊंची बंश में पैदा हुआ और जिसको तो अपने ऐश्वर्य का अभिमान है मैं बड़ी ऊंची कुर्पी पर बैठता हूँ हुकूमत है मेरी हुकूमत का अभिमान खानदान का अभिमान हुकूमत का अभिमान जन्म माने खानदान और ऐश्वर्य माने हुकूमत और श्रुत विद्या का अभिमान में बड़ा भारी आमिल शामिल है ना विद्या का और लक्ष्मी का हनुमान ये चार अभिमानों से जो नशे में आया हुआ है वो आदमी भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं है नाम लेने के योग्य नहीं है असल में जो अभिमान से मुक्त होकर सारे अभिमान छोड़कर भगवान का नाम लेता है उसके हृदय में भगवान तत्काल उतर जाते हो अभिमान से मुक्त हृदय में भगवान तुरंत प्रकट होते हैं जब आप मौन होंगे तो भगवान की माने में हो जब आपका अहम हट जाएगा तो वहाँ भगवान गठे हो गए श्वेत के उपण के तो आया बड़ा भारी विद्वान परंतु महाराज अभिमान स्प आके अपने साहब को नमस्कार तब श्वेत पे तो बड़ा ऊंचा झंडा हमने बड़ी भारी विद्या प्राप्त की है वेदानभ के गर्वेण श्वेत के तो मुखा प्रत्यंग करते गुरु राह विस्मय देश पढ़ के शेत केतु लौटा परंतु परांगमुख हाथी उसका मुंह उलट गया था उसका हो गया विद्या पढ़ के मुंह होना चाहिए आत्मा की ओर परमात्मा की ओर प्रत्यन होना चाहिए वो हो गया परामुख परामुख मैंने पीठ फेर आत्मा की ओर परमात्मा की ओर पीठ फेर करके और दुनिया की ओर देखने लगा परामुख इसी को तो बोले सबसे बड़ी हत्या इस जीवन में यही है आत्महत्या इसको कहते हैं खुदकुशी आत्महत्या मैंने को क्या मनुष्य अपने भीतर जो आत्मा परमात्मा है उसको न देखकर बाहर की दुनिया को देखता है ये बात उपनिषद में है पराम स्वयं अस्मा पराम पश्य नाम परमा कस्य धीर प्रत्युआत्माक आदृत चक्षु अमृता मेक्ष कोई कोई भी पुरुष होते हैं जो अमृतत्व की प्राप्ति चाहते हैं और अपने आत्मा को देखते हैं और जिन्होंने केवल बाहर बाहर देखना शुरू कर दिया उनकी तो हत्या हो गई आत्म खुदकुशी कर ली और उन्होंने अपनी ओर से पीठ छेड़ ली हमारे भीतर ईश्वर है वो मालूम नहीं पड़ता हमारा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है वो मालूम नहीं पड़ता हम ब्रह्म से एक हैं वो मालूम नहीं पड़ता अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं और देख रहे हैं दुनिया को अब गुरु जी महाराज की दृष्टि पड़ी और हमारा बेटा सारे शास्त्रों का देख रहे गुरु की ममता है हमारा बेटा सारा शास्त्र पढ़ के आया वेदों का अध्ययन करके आया परंतु इसका मुंह तो उल्टा है आपने सुना है न जब वो इंद्र का जो बेटा था ना जयंता था जयंता नाम पर ना। जैन अरे हम लोग ऐसे ही बोलते हैं गाँव के आदमी आदर से बोलना हो तो कहते हैं श्री जयंत जी तो भराज है ना मिस्टर जैन जयंत तो मिस्टर जयंत नहीं जयंता हमारे गांव में तो जयंता भी नहीं बोलते हैं जैन सवा तो जैंतवा अच्छा जी जब वो ब्रह्मा की शरण न पा सका शिव की शरण न पा सका गुस्सू की शरण नहीं पा सका और जब वो फिर से लौट करके राम जी के चरणों में आया और गिरा तो उस बदकिस्मत का जो मुंह है वो दूसरी तरफ हो गया बीत राम जी जो रहे और राम जी तो सन्मुख ना आये जीव का कल्याण करते हैं समूह आये आगे वो मगनाथों को मुंह होना चाहिए ना भगवान की और, और जयंत समूह भगवान के ओर नहीं होना अब भगवान बोले कि हमारी मर्यादा के अनुसार तो ये हमारी ओर देखता ही नहीं हमारी ओर मुंह नहीं है कैसे हम इसका उद्वार करें तब श्री जानकी जी का हृदय करुणा से डर गया और उन्होंने जयंत को अपने हाथों से उठाया और धूल उसकी छाड़ के थोड़ा प्यार करके और उन्हीं की तो छाती वाती सब चीर के गया था वो उन्हीं के पांव में उन्हीं की छाती में वाल्मीकि रामायण ने स्पष्ट है कि छाती पर उसने प्रहार किया उन्हीं जानकी जी ने दोनों हाथ से उठाया धूल झाड़ी प्यार किया और राम जी की ओर मुंह करके हो राम जी के सामने रख दिया सभ्य रामचंद्र भगवान ने अपने बाण को कहने में रा तो ये जो सन्मुख है ना सम्मुखी कर तुम गुरु राहत विस्मयम गुरु जी ने कहा कि आओ बेटा अब हम तुमको सन्मुख करते हैं तो एक आश्चर्य की बात सन्मुख भी कैसे कहना उसको कह देते कि तेरा बड़ा अभिमान है बिगड़ जाते हैं तीना लोग जिला लोग बिगड़ जाते हैं उनसे अगर कह दिया जाए ना हमारे एक चेले थे आजकल बहुत उनके उहदे पड़े धर्म के ऊंचे मुझे रहे पर हमारे पास रहते थे एक दिन उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप हमारी गलती बताइए हमारी गलती बताइए हमारी गलती है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम पाँव पर पाँव रख के बैठे हो हमारे पाँव में ये गलती है अच्छा ठीक है। अच्छा फिर वो वो बार बार पूछे और हम न बोले तो मैंने कहा ये भी गलती है मैं नहीं बोलता हूँ तुम बार बार क्यों पूछते हो अच्छा भाई अच्छा अब वो चलने लगे तो हमारी प्रणाम करके जब चले तो हमारी ओर पीट हो गई। तो हमने कहा हमारी ओर पीट करके नहीं चलना चाहिए अच्छा तो कोई दिन भर में महीने उनको हमारे पास रहते थे कोई पच्चीस गलती उनको बताई तो बोले आपको तो खुचर निकालते आपको तो खुचर निकालते सहन नहीं होता हो ये उपनिषद में कथा है कि प्रजापति ने विरोचन को ये नहीं कहा कि तुमको ज्ञान नहीं हुआ उपदेश एक उतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने पर भी साथ रहने पर भी तुमको ज्ञान नहीं हुआ ये बात प्रजापति ने नहीं कही क्यों नहीं कही वो बुद्धि ध्रम तो भवे ध्रुवम ये अपना अपमान अनुभव करेगा अगर इसकी हम गलती बतावेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो नहीं बताते हो पर इस गुरु ने बड़ा बढ़िया काम किया क्या किया जब तो बोले बेटा तुम इतना पढ़ के आए हो इतने बड़े महान विद्वान